श्री श्री राम कृष्ण श्रीरामकृष्णकमृत सप्तम परच्छेद स्त्रीजन साधन साधन श्रीरामकृष्ण भूय भू निषेध प्रभो श्रीरामकृष्ण प्रकृतिभा प्रसंग कथये श्रीयुक्त प्रिय मुखोपाध्याय महाशय अनेचन भक्ता उपबिष्टा सी एत अठाकूर गृह से कश्चन कशन शिक्षक ठाकुरंशीया काका आधा समुपस्थित श्रीरामकृष्ण भक्ता श्रीकृष्णशियूरपु कलापे चेत योनिचिहम अस्त अस्थ श्रीकृष्ण प्रकृति शिसी स्थापन कृष्ण रासमंडल गरम त्र स्वयं प्रकृति अभवत् अत पश्य रासमंडल स स्त्रीवेश प्रकृति प्रकृति भावं स्व प्रकृतिभा ना प्रकृतिभा सतिरास तत संभोग परम साधकावस्थाया अति सवधान भाव्यत्रीजनेभ्यो बहुत व्यवधान स्थतव्य किंच भक्तिमी अतिसन्न न सैत छोहणसम पाशत आंदोलनम न विधातव्यम, विधात पार्ष्द प्रपात संभावना प्रबला ये दुर्बला तैयार लंबा उत्थतव्य सिद्धावस्था पृथक भगवदर्शना अति बहुधा निर्भयता सक छदारोहण करक्येत चरिता था चरिता आरोहणा परं नृत्यम अभी कर्म शक्य सोपने तो नृत्य कर्त नश्य गदोण तत्न न त्यक्तचूर्णकसुरकर्मी पुनः सोपनमी तवस्त निर्मित यस्त स्त्रीजना सवधान भाव्य भगवत भगवत्सक्षात्कारादनत प्रतीयते सा महिला साक्षा भगवती तदा सा सातिया पूजनी भूय तब्दीद तत्व वृद्धा लक्ष्म्य वृद्धा लक्ष्य स्पृष्वा यथेक्ष आचार ध्यान तथा श्रीरामकृष्ण अंतर्मुखें बहिर्मुख बहिर्मुखास्थायां स्थूल पश्य मैं कोशे अन्नमकोशे मनो शरीरं, शरीरं, मनोवर्तः सूक्ष्मशरीश मनोम तथा विज्ञानमकोशे मन ठति ततः कारणशरी यदा मन कारणशरी आया तदा आनंद आनंदमकोशे मन ठति चैतन्य अर्थबादा त मनोली मनसो नाशो भवती, महा नाशो महाकार मनसो नाशे सती ना अस्ती, इम चैतन्य देवस्य अंतर अंतर न पुनः संज्ञा अंतर इं चैत अदशा अंतर्मुखावस्था कीदृशी जानासी दयानंद अवदत अंत कपटें पिधा गृहतुर ये गंत नर्म दीपशिखा आश्रि आरोप कॉमी स्म रन अंश स्थूल अवदम तदंतर्तिगम सूक्ष्म अवदम अंतरतमेश्वैष्णवशलाकाश अंश कारणशरी अवधम ध्यान सम्य अस्ती तणम अस्कसी खग उपेक्ष्यति जनम्वा पूर्वकथा केशव दर्शनं प्रथम केशवदर्शन चुष्ट्युतराष्टादतम ख्रीष्टवर्षे ध्यानस्थ ध्यानस्थ उन्मील नयन से ध्यान बेशवशयनम प्रथमत अप्यं आदि सजे अतिवेदि केचन उपिष्टा केशव अंतरा उपिष्ट काृतीयकर्तावदम पश्य त मज्जेन प्लवक्षरखंडो मेन्न ग्रस्त तनम आसीदक्षायानी मनसा ईप्स संपन्ना उन्मीलचुष्क आलपत अन यता कसिदनगती कानकनायते ठाकुराण शिक्षक महोदय तदुत्तमं तदुत्मं जाना हा श्रीरामकृष्ण सहाोर दंत यदि वर्तर्मकुते मन तो पीड़ाभिमुखस्त ध्यान उन्मील चक्षुष्क आलपत अभी शिक्षक पति पावन तन्ना अस्त अत आश्वास अस्त स दयाम पूर्वकिखै तथा श्री आलापरामकृष्ण शिखा अचु स दयामय अहम अवदम स कथम दयाम ते तो ऊचु कथम महाराज सह अस्मा सृष्टवा अस्मत्ते निर्मित अस्मान च अस्मा लालित अस्मा चुनपीय तदम अवदम अस्मान जनित्वा जनय्व लालयतिशयति तेन कीदृशं शौर्य यदि तव पुत्रो जायते तम किं पुनः ब्राह्मणपत्न जन आगम्य लालिष्य शिक्षक महोदय कसदी क्या को अर्थ लाला लालामहोदय तथा राग्या भवान्या भवाराग्य सती संस्कारे सत्व श्री संस्कार सत्गुण श्रीरामकृष्ण असी पूर्वजन्म संस्कार अभी बहुलांश संपद्य लोका चिंत सहसा कशन प्रातःएकत्र सुरा पपौ तेन एवं अत्यथ प्रमत् इतस्तौ गात्र विक्षेप आरेभे लोका एक पात्र एककम एवती मतता कुतस्त कशन अवादीद अरे आरात्रिपीता सव अस्ति हनुम कनकमयी लंका ददाह, लोका विस्म जगम्म कचन कपेस ददाह, किंतु पुनः उत्तम एतत्तु तत्व सीताया निश्वासन तथा रामकोपेन दहते स्म किंच पश्य लालामहोदय लालामहोदय वंगजाते गौरव पाईकड़ावास्तव्यश्नचंद्र सिंह यौवने वैराग्य सप्तक्षतवाषिकोपाजन जन्यसपत्ग मथुरावास त्रिष्ठवयसी चुप्व वर्षवयसी मधुक दिवचत्ष वयसी स्वर्ग प्राप्ति ही। पत्नी राणी कायनीसन्तानना गुरु कृष्णदास बाबाजी भक्तमाल महोदय भक्तमलग्रंथस पंगपदेशवादक्य पूर्वजन्मन संस्कार रीते कि सहसा वैराग्य जायते किंची भाव भाव अबला सत्यवती ज्ञान भक्ति बिहर्तिस्य रजोगुण अतो जगदुपकार अंतिम जन्मने सत्गुण अवशिष्य भगवती अनुरागो तदर्थ मनोव्याकुिम होती विषय कर्मभ्यो मन अवसरतीष्णस आगछत अपश्यम रजोगुण पर वैदिक पादुका बहि न्य दिंचि आलपन करवागछं अंतसारशून्यं अपृक्षम मनुष्च कम कर्तव्य तत्वती जगदुपकार विधायामी अहम अवदं, उपकारं अयि कस्व कपकार क्य किंच जगद इदम भो य उपकु उपकुआ नारायण सामगत श्री प्रभो महां आनंद नारायण लघु खट्टोपरी पाश्वत उपावेशयत, अंगे करम निधाय आदर कर्तम आरेभे मिष्टा भोजनाय प्राद्रवीद अभी जल पासि नाराएणों मटर महाशय सेद्याल पठति श्री प्रभुसमीपम्म आयाति गृह प्रीयते श्री प्रभु सस्नेह ईशद हसनारायण वदायाँ युतक निर्मात तेना प्रहारपी नुभूत श्री प्रभु हरीश अवदत्म्रकूटम सेविष्य स्त्री जन, जनम आदा साधन विषय भूयो भूयो निषेध घोषपल मत पुनः नारायण संबोधय कथयती हरिप से सातकमाता सहता अहम सावधानम कृतवान तासाम घोषपल्या मत अहम ताम अपृछम तव कोपि आश्रय अस्था तद अवद आम अमुक्रवर्ती श्रीरामकृष्ण महोदय प्रति अहो नीलकंठ तद्दी आगता एता भावः एकदृशो भाव अपरे आया ग्राविष्य अदय पश्य भो ग राममलाल प्रति तैल नाण दृष्ट क्व तैल भांडे तो नास्ती